श्री गर्गसिंहिता माधुर्य खंड दूसरा अध्याय ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान वंग देश मंगल, के मंगल गोप की कन्याओं का नंदराज के व्रज में आगमन तथा यमुना जी के तट पर रास मंडल में प्रवेश श्री नारद जी कहते हैं मैथिल अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो वह सब पापों को हर लेने वाली परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्तिभाव की वृद्धि करने वाली है वंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था जो लक्ष्मीवान शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा नौ लाख गौओं का स्वामी था मिश्रेश्वर उसके पाँच हजार पत्नियां थी इसी समय दैव से उसका सारा धन नष्ट हो गया चोरों ने उसकी गौों का अपहरण कर लिया कुछ गावों को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया उन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया और आधी व्याधि से व्याकुल रहने लगा उसने मन ही मन इस प्रकार कहा मंगल बोला क्या करूं कहां जाऊं कौन मेरा दुख दूर करेगा इस समय मेरे पास न तो लक्ष्मी है न ऐश्वर्य है न कुटुम्बी जन है और न कोई बल ही है हाय धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा जहां भोजन में भी संदेह हो वहां धन की कैसी आशा दीनता तो थी ही काकताली न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गई इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया वह तीर्थयात्री था उसका नाम था जय वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और विद्या था उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपनी चार उलोचना कन्याओं को नंदराज के ब्रजमंडल में भेज दिया नंदराज के घर में जाकर वे रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याए उनके गोष्ठ में गौों का गोबर उठाने का काम करने लगी वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी तदनंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सब को दर्शन दे वर प्रदान करने के लिए उद्यत हुई। उन गोप कन्याओं ने यह वर्ग मांगा कि ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्रीकृष्ण हमारे पति हों तब तथास्तु कहकर यमुना अंतर ध्यान हो गई वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रासमंडल में पहुँची वहाँ श्रीहरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते हैं इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद भूलाश्व संवाद में ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ